महाभारत आदि पर्व आदिपर्व एक सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवी की उत्पत्ति शांतनु और चित्रांगद का निधन तथा विचित्रवी का राज्याभिषेक व समेराजसुता जासराजन वर्धिता विवाह का कार्यामास शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ततो विवाहे निवृत्ते स सा राजा शांतनु नृपन्ना स्वगृहे संयत वैश्वान जी कहते हैं सत्यवादी चेतराज के पुत्री है और निषाद राज ने इसका पालन पोषण किया है यह जानकर राजा शांतनु ने उसके साथ शास्त्री विधि से विवाह किया तनंतर विवाह संपन्न हो जाने पर राजा शांतनु ने उस रूपवती कन्या को अपने महल में रखा तथा सत्यवत्याम वीरचित्रांगदो नाम वीरवान पुरुषेश्वर कुछ काल के पश्चात सत्यवती के गर्भ से शांतनु का बुद्धिमान पुत्र वीरचित्रांगद उत्पन्न हुआ जो बड़ा ही पराक्रमी तथा तो समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ था अथा परेश प्रभु विचित्रवीं राजस वीरजवान इसके बाद महापराक्रमी और शक्तिशाली राजा शांतनु दूसरे पुत्र महान धनुर्धर राजा विचित्र वीर्य को जन्म दिया अप्राप्तवती तस्मिस्तु तो पुरुषर सभे राजा शांतनु धीमान कालधर्मा मुजवान नरश्रेष्ठ विचित्र वीर अभी यौवन को प्राप्त भी नहीं हुए थे कि बुद्धिमान महाराज शांतनु की मृत्यु हो गई स्वर्गते शांतनो भीस्म चित्रांगल चित्रांगल मरीन्दम रथमा स वैराज्ये सत्यवत्या मते के स्वर्गवासी हो जाने पर ने सत्यवती की सम्मति से शत्रुओं का दमन करने वाले वीर चित्रांगत को राज्य पर बिठाया चिक्षे पार्थिवान मनुष्यम नाहि नैसा कशि सदृश चित्रांगत अपने सौर्य के घमंड में आकर सब राजाओं का तिरस्कार करने लगे वे किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं मानते थे तम क्षिपन तम सुरास्य मनुष्य न बलवान तुल्यनामाभ्य तथा मनुष्यों पर ही नहीं वे देवताओं तथा असुरों पर भी आक्षेप करते थे तब एक दिन उन्हीं के समान नाम वाला महाबली गंधर्व राज उनके पास आया गंधर्व उच वै सदृश युद्धम देश नृपात्मज नाम चान्यस प्रगृहणी स्वयद युद्धम न दाष तया हम युद्धमेक्षा सकाश तो नाम नामतो वृथा भाष्यो न ग्छेन्ना तो यहा गंधर्व ने कहा राजकुमार तुम मेरे सदिश नाम धारण करते हो अतः मुझे युद्ध का अवसर दो और यदि यह न कर सको तो अपना दूसरा नाम रख लो मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ नाम की एकता के कारण ही मैं तुम्हारे निकट आया हूँ मेरे नाम द्वारा व्यर्थ पुकारा जाने वाला मनुष्य मेरे सामने से सकुशल नहीं जा सकता तेना सो महत्म छेत्र तैर्बलवोस्त गंधर्व कुर मुख नद्यास्तीरे सरस्वस्ो भवद्रृण तस्मर्दे तमिल सवर्ष सामकुले मधिकोवधी वीरम गंधर्व पुरुषम तदनंतर उनके साथ कुरु क्षेत्र में राजा चित्रांगत का बड़ा भारी युद्ध हुआ गंधर्वराज और कुरराज दोनों ही बड़े बलवान थे उनमें सरस्वती नदी के तट पर तीन वर्षों तक युद्ध होता रहा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त उस घमासान युद्ध में माया में बढ़े चढ़े हुए गंधर्व ने कुरुश्रेष्ठ वीर चित्रांगत का वध कर डाला सहत् तो नर श्रेष्ठ चित्रांगद मरिंदम अंताज कृत् गंधर्वो दिवा चक्रमे शत्रुओं का दमन करने वाले नरश्रेष्ठ चित्रांगत को मारकर युद्ध समाप्त करके वह गंधर्व स्वर्ग लोक में चला गया तस्मिन पुरुषारूले निहते भूर तेजसी भीस्म शांत नवो राजा प्रेत कार्याण्य कार्य य महान तेजस्वी पुरुष सिंह चित्रांगत के मारे जाने पर सांतनु नंदन भीस्म ने उनके प्रेत कर्म करवाए विचित्रवी च तदा बालम अप्राप्त यौवनम गुरुराज्य महाबाहू अभ्य सिंचन तनंतरम विचित्रवी अभी बालक थे युवावस्था में नहीं पहुंचे थे तो भी महाबाहु भीष्म ने उन्हें गुरुदेश के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया विचित्र वीर्य सदा वचने स्थित अन्न शासन पेत्र महाराज पितृपैत्र पदम महाराज जन्मे जाये तब विचित्रवीर भीष्मजी के आज्ञा के अधीन रहकर अपने बाप दादों के राज्य का शासन करने लगे स धर्म शास्त्र कुशलम भीष्मांत नवम पूजया मास स चैनम प्रत्यपाल शांतनु नंदन विष्ण धर्म एवं राजनीति आदि शास्त्रों में कुशल थे अतः राजा विचित्र वीर धर्म पूर्वक उनका सम्मान करते थे और भिष्म जी भी इन अल्प नरेश की सब प्रकार से रक्षा करते थे इत श्री महाभारते आदि संभव परवि चित्रांगद उपाचारय एकाधिक शोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में चित्रांगणोपाख्यान विषयक 101वां अध्याय पूरा हुआ